बाबूजी री बात ए जन्मपुत्री री बात है पहली बाबूजी जाना लक्ष्मण अवतार था हां पहली बाबूजी लक्ष्मण अवतार था सत्रों में बसती रे जणा 70 गुण व्रत गुण राम ने लक्ष्मण सियार भाई हां शीतवारी वार गया है जदे वो शीतवारी वार गया जदे सत्रकोण व्रत कोण बेड़ा नहीं था हां राम चंद्र जी लक्ष्मण नाडू मा हां थे ते नहीं बेड़ा था तो लक्ष्मण जी मैरी रो वेश करे है मेरी बेष कर बैठो तो कुवे रे रे, तो रो मंडोवरी तो रोटी बीजे खानदा थी लक्ष्मण जी, जी लुगाई रो वेष करे रोटी ले जाए तो खड़कड़ दबी कौन कै मंडोवरी तो क्यों आई तुखे तो राम लक्ष्मण सतगुण भलतगुण सब आया है हनुमान एक ही वाल को नहीं। तो को को मार तो को, को, तो को, मारे भगवाने तो को नहीं तो तो बता। तो तो तो मार माने मारे ारायण सूर्य भगवान घोड़े फूर्ण मेंमरे में मारी सासा है लक्ष्मण जो बाड़ो जती हो और कड़ा भरी तेल उकाले और बाण होंते बाण बमरे रे लागे अमरो कढ़ाई में पड़े जदी मारो प्राण टूटे हां या रे तो लक्ष्मी जी लुगाई रो फेर करी बाल लुगाई रो फेसबुक कर और उए मजा डब्लू घड़बड़ायो हां तर तो म भले क्यों आई तो गुसां प्रणाम तो सन्दर्दी लक्ष्मी जी आए आपने मार है बा हां और मना छोड़े को नहीं हां एलिसमृति जो बात एंग्री ली रावण नहीं क्या रामसंद्र जी कने हां विजय ने कड़ा वो भरे तेद्रो माथे ते ना यो शिखर जो कड़ाव तेद्रो भरी और बाण होंद डुबा जदी रामसंद्र जी कहयो है के राम कहरे लसमणा तखन वाया तीर उतरिया पाणी न छड़े नरो पहाड़े नीर नीर जदे बारे बरसी कहरी रामसंद्र जी कहरी दीनी थी रे सीता ने एक आपने ने एक कहरी लसमण ने दीनी थी हां तो विज्ञा को दिन कारण ने आप कहरी मुकट में घाते सोड़ी भी लिस्मण जी कह बारह वर्ष में सीता संग्र में माता के बंतलाई बड़े भाई री लागे घबर मेरे धर्म की माई अरे बीड़ो हम झेलो मेरा रामचंद्र भाई तो सदन शीर को सदन शीर को बीड़ो बिनायो लिस्म पान फूल को बीड़ो बिनायो लिशन शीप लगाई लगा। रामानंद में फिरे बीड़ लो लियो उठाई बीड़ो हम झेलो मेरा रामचंद्र भाई तो को सोनर बाड़ो जती हो जाए। बारे वर्ष की के के संगनी और मत जेल मेरा भाई। भाई, बारे वर्ष में सीता संगरमी माता के बंतलाई बड़े भाई री लागे गवर्दान मेरे धर्म की माई माई, बीड़ो हम झेलो मेरा लिश्मण भाई, भाई। गर्मर पर्वत छड़े महादे नि नारी तुलसी दासमण सुधारू लड़ाई तो राम जीमण जी जी अरे हनुमान तीन क्या है क्या है तेल तेल वो, आ, होती हुए। आ। होती हुए लागो बमरे में आ। कड़ाई त परेरे रामोही मडो भी दुश्मन लारी दौड़ी एक फेरो खादो बीजे पग लारी दौड़ती रामचंद्र जी भाई दौड़ मैं लिस्म क्या भाई जी हूं तो बालो जती अरे लारी दौड़े को नहीं मडरी बदलो दे पड़े मरते राम रो रो नाम लियो तो तो तो ने ने तो बन गयो मरते पड़े करो जी मतलब आलो मारे जौन में बेड़ा करोड़ देवी देवता बेड़ा हुए, एक पुरी हुए, जो पहली मने गोद खेला हुए, मने पूट मावे मेरा भाई बेड़ा हुए, तो तो तो लोग में तो तो के जाए थारा लक्ष्मण तो ने मे लो दौंद अवतार लय तो रामचंद्र जी कम रो गवतार लय रावण ने सारंग दीजी की खीसी रोज अवतार ली खीसी बने फूल पुरी ने, कहे ये ने तो ये पहली गोद खेल पीठ माता माई उ रामचंद्र ने वे वाई करे आया मतलोक में मतलोक में आए और दानदल जी हनंदराम सारण बी गो सारे गायों सौ टन माते इंद्र है तला तलाव रे माथे इंद्रे उतरे इंद्र भान तला इंद्र भान तलाव रे माथे इंद्रे उतरे भगवान रे दरंदराम गायों सारे कान से स्वामी की सेवा करसन्न स्वामी जीव धोंदल पुरी ला तो कमड़ा दे जो को की, वो बसनारे में ली थी जै तक जी कहे भाई वो पूरी कर मारे खेंंगारो करें तक तो थारे तूारे करवा सेंंगारो नए को पाबू जी बाू जी नोंंदल जी पणिजीड़ा था ओ स्त्री थी बात नहीं की जाऊं तो द्वदल जी, जी आवे जावे वही अंदर वहां तड़ावे खाणो दान थी एक टेम रे मैं द्वदल जी खेंगारे मतलब बनावा की बात है जी की जाए। जो है जो जी की उनका जो जो वागड़ी पाबूजी ने इरके 500 ंगारो किया जाती रही तो का मैं सब पाबू में गोद खेलो अरे पीठ मात्र माई इंदरी पूरी तो दोस्त गायब भी हुई आ। है बाबू पहल की माता कवलाबू जी ने मोटा किया तो जो केशरी केरे में लियो अवतार अवतारिंगी जूने रियो सोनो पे ममोदियों गजथाल बदायो भेटी सारे के जे शेर में हां बूढ़ा जी धरे चोटियो बीरो जी जलमियो दूध बेवण ने बूढ़े जी दीनी दावलगा कड़ायो गड़े रे और की जे वाड़ दो हां ओ किनो कौन साहब बाबूजी जने माटे राजन की जे पाट पीलो राईको वास बसायो हां कोई भी आ बरसो मौजूद जवान डड़िया रे में गद्दी रे कोई की जे कुल में हां सरसांदा ताड़ भी गिरी ताकि गरमते खुदाए गादी रुकोইর की गूंज वो गूंज वो सांदा चंद्रमान है नहीं गंगा जमुना रो नीर गूंजवे ग्योरा अपना सब दुख सब दुख झड़ पड़े झड़ पड़े सांदने जाजम सांदा चंद्रमान देंदी गूंजवे डाल गूंजवे ग्योरा सब दुख झड़ पड़े हां रंगरी जाजम दीनी गूंजवे डढ़ा जिन पर डढ़ा गादी रंग की जे गेंदवा गेंदवा आ बूजी चांदो सी बैठा रंगरी जाज में डाल बैठा कोरोरी बातों की साल सेले वे पण वागे ला कर ताल पे गिरी ताकीन घोडा ऐसी तकदीरा मोला धरती ढाबो में पगरे की जे पाद वागे ला असो म तो घोडा ऐसी तकदीरा मोला में मोती ला समद पेले पार हो वागे ला असो म तो घोडा ऐसी तकदीरा मोला चार कोंड सगदे भोन रात रात में फेर इन पासो आई बैठ जाऊं ये धीरे घडी कोर्ट में कोर्ट में सौदा चंद्रवान घोडा ऐसी तकदीरा मौला बिन पोखे में बैठो दरगाई कीजिए भगवान की भगवान री, भगवान री। ણો રાવ રાઠોડ ધજવંધી શાળ વકોણે સિંદરી મૂંગ મડો વર દે છે ચીણો કપડો માળવે પછી મારું મુરત દે છે ગાયો ભલી ગડ ગુજરાત પૈસો ભલી શેષ બીમાડ કુડા પણાહે કાવલ ગндар જન સુ ભલા કાઠિયા કે વાડરા વાડરા ણવા ગેલા સો મત કાઠી તાટી રા ઘોડા દેની પાસા હાક સળિયા ઉત રહેવત કરે ફરાસીયો ઘોડા એસી તકતીરા મોલા મે મોતી લાવ સબ થાય પેલે પાર પારરા भणूर आवरा ठाट दर्ज बंदी मैं फिरियो ये धरती रे सारे गेड़ आवरी छड़ी रा घोडा में आज देख्या अनको काल अनका वागेला सौमत क्या फिरियो ए तो कासेली सारण गई ओने वागेले री जात वरती छोड़े पाटन में पगरू की जे पागरू फागड़ो सुन वागोरा बंदमाळी खिड़की वागोरी जेनी खोल बाहर भी कसरी की जे सारणी पासो पसणो आजणी की जे रात रात वाह ने पासो ही नहीं बसण <नावते> या तो कोई बलवाळी थे बायो बाड़ी में दरकत झाड़ कोई बाया नीपजे फल थारे नीपजे फूल तो के आधी बाड़ी में बायो मेहंदी ने कीजे मजीट आधी बाड़ी में बायो मैं तीखो पंद्रो मरबूज कीजे केवड़। केवड़ो केवड़ो थड़का देनी थारी बाड़ी जा मने फल फूल बैठा ले जावे लिसवण कीजे देव रे सुन रे सारणियों फूलों री फुलमाल सोए पाटन नो मिरजू कीजे कौन पाबूजी रे सोय ने थू आको राख आक कीजे डोडिया डोडिया इतरो वनवाळी धीमू मुख में बोल कोणी हुण पावे गादी रो डळवी कीजे टेमडो बिन खूनो मरावे थू पाटनो मरजो कीजे कौन ने कौन ने sonde डेंबे हरखा डळे घोड़ो री दाल पाबूजी रे हरखा करे नो परजे कीजे नौकरी नौकरी मरजे रे ढोलिये री साकरी है पाबूजी हरखा साकरी करे हां एड़ो वनवाली तू धीमो मुख में बोल बिना खून क्यों मरावे पाट ने मिर्जे की खून ने खून ने तो क थड़का ऊ मांगो वनमाली थोड़ा थारी बाड़ीरा फल फूल बैठो ले जा निछम तो दे मेरे दे रे शणका सेली एड़ो थने होए बैठो रु कूट तो बाड़ी लगाई थे गादीरी कोइर की गूंज गूंजवे उण रे वनमाली गूंज उड़ो मारे ऊड़ो नेवण ढोतरे धमिरे खिली वारा निकले कोड़ू में मुल्मल आसी रे तो बाड़ी नी लागे गादीरी कोइर गूंज बाड़ी लागे को આડી લાગ ગુંગાઈ દરે કો ઈર મૂજ તો કે ફૂલ હરી ફૂલમાળ સોય પાટણ નો મલજો ખાન ભાભુજી ને સોય ની આખો રાગડોડિયા ડડિયા ઇતરો ધીમે મુખમે મત બોલ બેન ફૂકો વિના કોલ મગા મરા પાટણ ને મરજે કીજે ખон ને કોની ઘણું પાવે ગાધીર દળુકીજે ટેમ્બડો ઇતરી વાત થી હણે તો કરે બંધમાળી આટે પાણી રા હે ન હે મોન દнтиજે મેલા થારે ગાધીર દણ વિકીજે ટેમ્બડો ટેમ્બડો इतरी बात भी करे साल ने जाय सपने रे मजना पागुजी होता है और सपने रे मोए देसोंग दिनो भाई एड़ी अंदर पूरी कोई काल में आई है देखो काल में सपने रे मो खेला आई देखो भाई साल ने के देवतरे गिरी घोड़ी ऐसी है देखो अबे हम बातो करे एड़ी घोड़ी आपने अपने रे म देख टोक में के आई जड़े को सोंदा संदरवान क्यों फिरो धरती रे सारे कीड सपने में खेलाई में देवतरे गिरी घोड़ी के सर काल में काल में थे जाओ वागेला शमत देवले सारणे घरवार खबरो करू देवतरे गिडदी की कोटरे कोटरी ओणो राव राठौर ध्वजबंदी देवले सारणे गिरी वाडाळा मनो मत मेल सारणे बेलमा मने कादूण पिंगे की जे वाळ ज वाळ ज होय क्या वागेला शमत तोळा मथेरा गूळा थारा वाळ अजो बिलमा कालो ने ने कीजे बाळ जा बाळ जा इतरो कहियो सुर्यन सडगी मन में बागेले सौत ने सडगी मन धल में डोडी री झटके जाज मरा धली साकी जे सोडीया सोडीया हाथे जीली लाल नुबाळी तरवार निकले बिलमा पको मलकी जे मोझडी मोझडी बेवे बाग बागेलो सोमत आटो बाजारो म मुजरा करे वस्ती रो मोमण की जे पाणी पाणी मोनो करूनी वस्ती रो लोको राम जाजा जोहार मुजरा करयाओ मारे धणी लक्ष्मण की जे देव ने देव ने बस धरती में में पगरू कीजे कीजे पागड़ो पागड़ो देख न बोल कोई के घड़ी परदान आया शिकर्त प्रामना। प्रामना। आये सौमत नीना आद्र मोहन आगा सोमत कैनी मंदरी बात कितने हण कासेली देवले कौम कारण जी कार जी आट आले शेष किरणो रु किरतार घरि घर कौ में आया में सिग्रत की जी प्रभ्रवणा हण कासेली देवले करेनी घोडी रो मोल थने दमडा ध्राम मनरा की जे मांगिया हण रे सांदा सदरवाड़ सारळ वाटोरे भला घोडा है नी काय दोनो मधी उडा टूटा पोंगळा ढळ्या सरे जूड में आvre साईजे तो भाई रे हीड करन कोड़ मड ले जाओ ले जाओ आदड़ो वागेलो शामत आयो मन में गाडू हंसी आर बरतो खिलमों नो कवण ले कासे कीजे फूल जा फूल जा उठ गयो मेमा तेरे मारी झड़का आयो उन पगा कर आयो उन पगली करों ने पासो कीजे हंस रे दिन लोगों कासे राजा रो नरोड़ भाण दन री ग्वाली ठाकुर पाबूजी ने लडो मजदूर हाजियो बैठो पाबू राजा रो जालिम दरबार भरी कशेड़ी सोंदे शामत दर मजदूर ही कीजे हाजियो हाजियो उन वागेला शामत कहनी मन री बात कहड़ी लवा में सारने थोनो की जे बोलिए हणो राव राठोड़ धजबंदी सारण वाटो रे वडा घोडा है नी काय दोनो मद्यूडा टूंटा पोंगडा ढड्या शरे जोड में आपरे साई जे तो एक कर पधारो उठ के आवृद्ध वाडालो मीमाथल मारी जड़का उठते आळी दे बख्तर रा कुंटा की जे बीड़िया ओळी डोळी बेवे समतोरो साथ जन्मश में पाड़ा पधारो धळी और निछमण देवता देवता जेली तरवा नकली बेवे साथ, पग मिले जंगली मोर मोर ओड़ी में देवता।, देवता खमा खमा करे निग्री करे मजरा जरा धरती सौथे पास मेंगरोनाता रंगरी जाज मे आऊ भीज ने डडा रे हींगळू की से ढोलियो ढोलियो हणका छेली देवल सारण वाठरो ढोलियो भाई देनी उबो करा मैं तो बाजो छतरी वंश राठौड़ सारण वाठरे ढोलिए पग दों तो भाई ये राजपूत रुशे आ जा आ जावे केनो कासेली सारण गंगाजल जारियो तंतास दातण मंगावे काशी की जे केळरा दातण लेगल देनी साळे में मेल के घोड़ी दीठी दातण डोलसा डोलसा भला घोड़ा है नी काय दोनों पोंगडा झूठ झूठ में में तो कर जीरी झूठी मुखड़े मत बोल घोड़ी ने घास उड़ी दूध पिए घोड़ीरोमे हण राव राठौड़ धबंदी सारण गया सातवा समी पहली तीर सात घोड़ा लाया था सतार घोड़ो सूरज भगवान ले गया गंगाजल घोड़ो जींदराव खीसी ले गया बावड़ी घोड़ी पगड़ता ले गया लीलाघर घोड़ो रामदेव बाबू ले गया ढेल घोड़ी बूडू जी ले गया एक समय महीनावरी विषेरी वादी सातुवै प्याल ताड़ा तो जड़ गया है कुश साथ ले गया है जींदराव खीसी जायद्रो गड्रे हेठे कर्ण भूगो इंद्रासन घोड़ी पौड़ वायो किसी कौन कौन हो पायो पासो वड़ अर घोड़ी रे बांधन गो है हुन कासेली काशेली बीजे अमराव ने घोड़ी मत दे जे घोड़ी धीनी तो ये घोड़ियु कर जादे उपज लाख गाय दस लाख बाल दो जायल कठूद आगो ढाल अर वेठ जाई में जाइ्रो खीशी जींद्रा झींद्रा हु देवल नीह खिशी रि जाद मुर्जाद नी बे में ठाकर पावी रो शीश मांग हैारे तो थे क्यों है काशीली देवल हण सौदा डेंबा पागुजरे आड़ी पौन फूलोरी कार रुखवाली सोहठ जोगणी शीश मोंगियों में एकरो गाढ़ो लोटे में हंसर लूण सौंद सूरज दो शाख विश क्या लाल जे को तो गड़जाओ लोटे रे हंसर लूण ज गि वारू पड़वा से लिख दो मन गादी लीना विरद वालाड़े अन्न पौणीरा नेम गाढ़ लोटे में हंस लूण जै सुव ये लोटे रे लून लूण जनबाई देवल समरी में बैठोड़ो तीन फेरा खा अर थारो गई रो आयो तो सौथो फेरो खा समरी सवरी माओ बेफे पलो वाढ़े हाड़ूर पलो वाढ़े थारे गार कर करी आर नीह खीसी नी, जाद मुर्जा छिड़ी बेना सवत ऊंड सात में प्यार झाड़े जंजेरा विजल सारा झाट झे ने मोड़े नगति पर झूल लूम लड़क पीले रिशम पाठरी लटी लटी में हिरा मोती हीरा जमर वागेला मोड़े शक्ति पर पाटन ला लगा दे नोखे ला लगा दे लगा दे पागड़ा होने सोरासी नेवर मुखड़े कड़ियाली लाया भरजामीजी उड़ो मिमतरी झड़का उड़ते आड़ी दे भगत कूटा बीड़ी जाने पेरे वाजोड़ ने मंगावे घोड़ी केसर कड़मी लायदे भागे ला असल राठौड़ी पाग भालो दे राठौड़ी खेड़ा कीजे जीत रो खौंडे रमरियाड़े नीगरी रावन वीर भाल रमरी सोहट जो गणी कौई करेलाेड़े नीगरी रावन वीर कौं करे सिरजाड़ी सोगट कीजे जो गणी सकर सलवे खेड़ेगरी वावन वीर खुफर भरलाे सोहट कीजे जो नौखे वृदड़ो भमर होने में हाथ उल्टी कड़ा हूं, गमले मोर सड़े फिरगी इंद्रासन घोड़ी जाज मेरे जाकर री। री। तो बोल कहीं सौदो डेमो हालो जी होली देवल थारी घोड़ी में सड़ तो बड़ तो भूतनी पलितनी धनी मारे ने ले छड़ी दरगाह भगवानरी कहा मारे धनी ने निजरे बताय नित्र जेल पसाड़ औरा के नीत जेल छोटी आज गायों घेरे अगते तो वार करो होी देवल मे लिया अन्न पौणीरा नेम गाड़े लोटे में हंसर लूण जे सू कह तो गड़ जाओ लोटे रे लूण जॉ उन मारे धन ने नजरे बताय नीत्र नवलाख गाय दस लाख वाल दो जायल आगो ढा अमलो माओ कर बैठ जाई गादी हणरे महाबड़ी घोड़ी अति शक्त तर अवतार लेशी दरगाह भगवानरी थे बजाओ गेरी माट मैं ख्याव ख्या अना गुगल धूप धूपरी परम माटरो आवाज जावते थके गण उतरे घोड़ी केजे गेण उतरे घोड़ी घीचे कालमी काशी ली साली श्री छोट घड़ी बजार धूप लाव कियो हाडा हाथ भी सारा बकरिया तोड़ हाडा मर्दे दिया। दिया। देवल पासियान कोबड़ा महाबड़ी भाई रे घोड़ो मोल तो दूसो कर दियो हण काशिली देवल ठाकर पागूची रे हाडा हाथ बीह खाना भाई ये एक, एक माटो तो हैं वजाह जदी आवाज उ आसमान उ घोड़ी उतरे केसर कालमी कालमी सौंदो डम देम्बो बजावे गेरी माट कासेली सारण खेवे गुगळ धूप दूंप। धूपरू परमल माटरो आवाज जावते थके गेणा उ उतरे घोड़ी केसर कालमी कालमी पूतरसी मेवासो गाळे मर जाई की जे ठा पठाणो पठाणो कटरती पाटण में शरिया धावळ गाए कटता पाटण में डडर पपैया मोर बग बग ले जा पाड़ी तुरकोरी ढाल शीश शीश रे वालो ढालो कीनो में राजन कीजे, पाट अण दर्तवाणी मिर्जा खोंद रेवे लट तोड़ तोड़ टाट ले देवरा। देवरा। वन पड़े महाशक्तिथरी गाती ढील करे कर सौदार चंद्रमा ताल वेगी पुष्कर जी नाम पाबुजी कीजे हंसरे हंसरे दे ज्ञाता और इजात पुष्कर में में छोड़े पगरो पागड़ो पीर बट कीजे देवता देवता मैं तो गोगोजी चालू मेडी आधु जाईगी मक् मुलतान सनकीये सनकीये वाजा जे सारे कीजे कीजे शहर में, शेर में। पितल दे पितल दे रंगरी वातों वे, वे। हौसरे, हौसरे। दे बैठा बैठा रंगरी घोड़ों पर झीन पुष्कर शनकिएगरे पुष्को घमसाण आगड़िए ारी मेंी रीत तंबू तनाती बीजे बीजे हिरदारे हिरदारे पर पर कीना ठाकर पावुजी इराजमर कीना अन्न घोड़ाई आय जो मारे देश राठोड़ो जूनो राठोर धजी मोने हाथी घोड़ोरो जाजो कर मैना धोई नीजे तीन पांसौ पंद्रह घरों ने पासा कीजे हे मोडवाणो घोड़ो पर बाघा जीन पूछा कर आगड़ घूमरिए घूमरिए बेवे घोडोरा गमसाण आगली सुखवाला में धारी वाशिंग देवेरी दिनू को कासव राजा रो निर्वल भाण दिदरी उघारी कटवाड़े छोड़े पगरू कीजे पागड़ो पागड़ो बूड़ो जी 8 4 32 घडी कबाणिए महल में फोड्या गेलोतरे आधरा पतला पतला फाफरा जी में अरे राम जी राम जी करे गेल मेल छोड़ ऋण में जावे न को जूजे सुनजे फोर घड़ी महल में में खाटो जी में में करे और में में जावन को ने मेला विराजमान विराजमान का हो गया है। आयो खोलो पगड़ी आगा बिराजरी रंगी जा सगा सगा शगपन बातों साल वेहन संगवाणा मन थौरे बात खितरे कौमद आया मोलोगिगिर्त ब्राह्मण कहम कार बीड़ा गणपति घर घर कौमे आया मे शिगिरत ब्राह्मण थौर हैगब करंगवाण शंगवाज आडो घरोदार वाजे वावन राजवी यो घरोरी मांगी साहा टाबर किस्मत मांगिया मांगिया जे रीश करो तो वत्ते में इनको का। आया मन होशियार कासे गया है राठौड़ा आया हण पगले ने पासा कीजे हाँ सर बैठो पाबू राजा जाल में दरबार वरी हाजियो ठाकर कछेड़ी हाजियों ने आवता देख अरे अर दे। वात लवा में बूढ़ो बोलिया हणो राव राठौड़ी पागू राठौड़ नट गया बेटी बाप मोहम्मद गैली जीरा आबल वसन सीतार कई वसन वादाय देवरे मन थौरे में गाढ़ा यार परसों दी जो राठोड़ोरी बालक धीबड़ी हो रे है नी हमी तीज सब सै रह जावे सातो बहनो तीजण गोग आदि देरा घोड़े सुमार आदि दही वासंग देवता और आरिए नवलख वाघ में विलु केल केल में भाई केल में रे विश्य खादा जे खादा तो न गो जावे दे तो खाधाई कैसी तीज नेवे भारत बस समारोह श्राद भी सामे हे आई गी शैलियां वेना श्रवण पहली सुंगी तीज सब सैया रह जाओ श्रमण न सातों बहनों थी जण लाय दे मुदाशी मन लायल गेणरा मजूस गेणो पैरों में शरवा शोभनो खोलोनी दे बाई लाल भुख्शे रेशम डोर जण जोद मिणारे हाट हटवाड़ा खोलिया हाथ में बिलवा हाथर हथ फूल बया बिलवा बाजू रंग बोर खा झीणी झीणी काजल सुरमेरी देख बंदगीगी लगा हरिय जंगाल रि धमड़ मंगला गावे शैलियो गुण नीत लूर ग्री सामरी कर दे ताड़ वेगीरी, ताकील, वेगा दे रथरा का शोभनी जुम्हारे जुमहारे रतन जड़ा हीरा जड़ाए दे दंग, दंगा रतन जड़ाए हीरे जुमारे जुमारे दोंगा खड़े ने आएगी आईगी वागोरे नजीक वनवाड़ी ने खिड़की हिलूकी हनवाड़ी खेड़की खोल बायरु में राठौरर सईर वे नतीजे 30 दिन है रुण रुण तीजने। तीजने। नहीं है 30 दिन आओ बहना खिड़की खोलनो दिन मानो जोग बागों में अवतार मन धारी भासंघ कीजे देवरो जे मनोबरे खावे थनोबरे खावे तो मनो राठौर गजगीरी मीता में उबेसनावे सनावै हण रे बागारा बंदमाली वड़ जाती दे जाऊं गलेरो नवसर हार वड़ती बक्षाम सिटुरो शोवना मुंदड़ो अड़गियो वन वाली माया धमड़ो रे लो हातो देसोरा दरवाजा खटखड़ा बेड़ा की जे खोलिया खोलिया रळगी ती जणियां बेना वाड़ी वागो रे मोई हीडो बंधावे शंपे मरवेरी डाल सु बीजे ती जणे हीडे वागो में दोई न कीजे तीन खेल में दे बाई हीडे वागो में एका एकला हींड ते खेलते पड़यो सईओ में वकल कीजे वाद दातण मंगावे काशी खेल रा दूली सूकी बाई खेल में नखियो बीड़े सन्ने बीड़े हाथ उठीडा खंडाड़ झाड़ा कर बोला हरपोरा पकाई की हणरे तीजणियों ऐ तो केल केलमने खादी है जे केल केलमरी माँ गेलोत्री ने खावे तो मोरे घर धन लेतराग जावे।, जावे अड़ोरे वड़े वड़ोरे पीपड़े कूदे फिरे जको ने हाप न गोईरा खे मै तो कबोणी मैल में पौड्या गेलो ते आतरू खीस न खाटू झीमो राम जी राम जी करो गोरी गोरी धूंध माते हाथ फेरों तू तो कोिन में जाओन को झूंझोन को हाप खावे गोईरा वो बारे जो भी कीजे पाव शरदारो का दीकर घोड़े छड़े बदबद बद, बद बाहल एक हाथ में जारी, बीजे हाथ में पंखो आड़ी आडीडीनी कनाश खनसाय कनास देवर सुतो की छठ किया देवर मन मोहरे बात भतीजी करता तो भतीज करता तो बाई केल बंदे हता एक झुको कलमोणा आपरे रे कासे कीजे फूल जाठी डा खंड झाड़ा कर बोला हर पोरा पक्का कीजे भे दिया हण बड भोजाई एोगी दिठा कालव लिया नाथ देखिया मैं बड़ोरा बड़ा भी ख्या धड़ो धंगोर कौम हो तो रटकोरा बटका हो पड़ो जे काल की ग्योड़ी होकिल करो घरे बैठो मंगाओ जे में में ही को जे आ तो तो तो ही जो पर हापो काल से राखड़ी जिया मेड़ी राठोड़ो ने मौ शोक हेण सौदा चंद्रमा कर ताड़ भेगिरी ताकि खबरों कर दे कीजे कोट विश्व देव राठौड़ दजवंदी काले गो में श्री सोटकड़ी शोट, बजार गेण उतरकी भाई ने पील होवात गुड़िया उड़ा राठौड़ मौनक शौक में कर दे सौदा चंद्रमाण ताड़ भेगी ताकि बेगा ब्राउन बोला रे आँगने। मंडिया होने में मेलिया वीरा कर शायर जोजनो धरती करो जोजनो थोड़ा तो खड़ियो, हाथ ब्राह्मण देवता, मार्गे तारा धरती सारी में दुन की सोथे वासबर में छोड़ा कीजे पागड़ो पागड़ो हरि गोगे माता बैठो गु चालुम दरबार भरी कृष्ण घर हाजियो ब्राह्मण देवता कहे राजा राया में घर मारा पागुजीरास आया मंडिया राठौड़े नारे ब्रह्मान लेंगे गज थाल ब्रह्मांड बदा धारी वासंग देवरी जेली सावे रंगायरा बीड़ला बीड़ला कराये तो फेरा दो देवी शब्देव ने देव पहल का सावड़ रणत गढ भंवर गणेश संडाला दुख वांजन गणेश जी मारा नेमेल गणेश जी महाराज केवेरे भोपा दोय कडा का मराय को तो गोगिजरे नेत्र जरूरी जानो जान है जेणो झणपल्ला सावळ कृष्कुमेल बेमाताना मेल बेमाता के हुणरे भोपा दोय कडा का मराय को तो गोगिजरे नेत्र जानो है झणपल्ला सावळ कृष्कुमेल नरसे जी माते ने मी नरसो जी मातो के हुणोरी भोपा दोई कडा का माराई को तो गुगज तो नेतरे तो, तो, तो मारे जानो जानो है जड़ बदला सावळ किसकू मेल कौन री तो मारा ने मी कृष्ण भगवान के दोई कडा का तो माराई को तो भाई जय नेतरे गुगज रे मारे जानो जानो है जड़ बदला सावळ किसकू मेल राम चंद्र सिंह के राम चंद्र लक्ष्मण के दोई कडा का मोराई को को तो गुगज नेतरे जानो तो जानो तो है मेल, मेल, मेल, को के दूर तो तो है। रामदेव रामदेव ने भाई मारे बल्ला मारो गो ग्रेण्लावड़ खुशकू मेल कालो गोरे भेनु ने मेल कालो गोरे भेनु के दो कडाका भोपा माराइ को तो कुगुज ने नेत्र जानो गण है झिरपल्ला सावळा जोगमाया ने मेल जोगमाया के कड़का सिंगसडी सावडा भैंसी तोड़े तरसूरी श्री जगदी श्री पत्थर फोड़ प्याल सुनी जी डोकरी जोगमाया के बे कडाका माराइ को तो भोपा कुगुज ने नेत्र जानो गण है झर्ता झिरपल्ला सावळ किस मेल भोल भोड़े शंभु महादेव जी ने शंकर महादेव जी ने शिव शंकर महादेवी भोपो मे भाई शरवन नेत्रो जिनबल्लावड़े तो मोरय को है मेल कड़ाका को तो है। के मंगला जसरो पगरा डोरडा। गावे रंबा उड़े अंतर रंगड़ा झोला पड़े बाजे तो आगड़ देवगी ढोलना पर जाजम कीजे ढड़ा राठोड़ो रे सुर कीजे साजा रे हाथ अमल द्रावे राठोड़ो रे सुरगे साथ ने गंगाजल जारी हरमद्राई के रे आज कोला करावे निर्म गंगाजल सौखे निर्मल नीर रा नीर रा ई नीर राठडो सारी धरती में इतिकीरी डेरो दरायो जानवरो हरिये नव लाख वाग में समता जन गोगाय जिन ढळायो गोइगो गेरू गुगुरीयो बाजोट जानी ने ढळायो हिंगळु कीजे ढोलिया ढोलिया करदे राठडोरा भ्रमण ताल बेगिरी ताकील ब्रह्मा बरिया पुगादे राठोडो रे कीसे भीतर आऊंगाणे आंगणे लीनी ब्राह्मणो बरिया ढालो में लपेट वरी पुगावर राठोडो रे राय बन्द आंगणे बरिया गोगाजी री सासु मोतीयो गजथाल वरिया वदावे मनत हारी वासंग देवेरी देवेरी भरी भरी वखणे नगरी सारी रो लोग सुडा वठ वखणे राठोडो री अंबराणी हो राणियां भरी लाया हस्ती शूडे री खोंस हाड़ी पटोला लाया संगा केजे नेररा नेररा वे इन गोक दे धर्मी जमरिया भरिया घोड़े घोड़े आया नजीक। आवे करती आरती आरती होन मोर हो वेड़ा वरसाव हीरो जमर मोतिया कर दे ब्राह्मण वीरा ताल बेगिरी ताकिल मंडाये राठड़ोर भिंदर औंगणे सोमडी खूंटी दीनी औंगणी रोपाय पाटेरा धरती में मेंरिया धर्मी आयती रे मो पढ़दे पधारे राठोड़ो री बा फेरा खाता में दुने फेरे में बोले राठौड़ दत्त दोवड़ दाये जा समरी शरत न दीनी बाप भूड़े धमड़ गाय मो मो तो कजड़ी बंदरा झूलता कांगो शीर माता री दे वाड़लो हासा मोती राई के हरमंदरी ओडाई बोरंग छूनड़ी बीज हृदय ठाकरी शमरी में बैठोड़ा गोगो धर्मी मुल्कीया संसार राजा राजा नी लंकारी इनको धाड़ो तो है है धीरे मोतिया डेंो शिख में भगशांत मारू जी घोड़ी केसर घोड़ी केसर सटे बोलावे महाशक्ति जावे घोड़ी महा घर रे, वार। रे वार। कर दो लंकारी आतले तो पीथल राजा बोल कोई कै शार डैम सोखा सोखा मोरे कोटड़ी में बैठुड़ा फूटराधी डैम्बुड़ी सोखा लीली -ली वालो पीथलते राजा रे हाथ वालर थे भिड़ मुखला पगला भरे बुक्षसिया भुग्सिया कर लागा तो पीथलते पीथलते राजा बिग्सिया बिग्सिया की बुग्सिया लाया था गमाया पणो डैम्बड़ा महाबड़ी आपने दाईजे किया है शेंबर में आलोक नहीं आलोक नहीं राजा मारे धनी, हटे वेशे तो एकी बार विकरण में नगरी में ओपत खापत हो जो को मने होने वा पसया खोदड़ी छोड़ाया हणो डेंबड़ा महाबली, मारी शेंबर में लूणनी हैनी खोण हवा लाख रुपयो टंकोई ही टंक